आवका न सरस्वती बाजे भी वाजिनी वती वस्तु धिया वसु हमारी वाणी किस प्रकार की हो एक साधक उपासक ईश्वर से कुछ मांगता है तो क्या मांगता है वो और के साथ उसे व्यवहार करना होता है तो व्यवहार का जो सर्वोत्तम साधन है वाणी वह वाणी भी उसकी ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाले को ये लगे कि हां ये साधक है उसके विशेषण दिए पहले हम शब्दार्थ देखते हैं नहा हमारी सरस्वती वाणी कैसी होनी चाहिए पावका पवित्र करने वाली और वाजे भी वाजनीवती वती आदि साधनों से युक्त सर्वोत्तम ज्ञान क्रिया वाली यज्ञम वस्तु पूजनीय की कामना करने वाली ध्याव बुद्धिपूर्वक निधियों का ज्ञान कराने वाली ऐसी वाणिया हमको या वाणी हमको प्राप्त हो हम प्राय जब किसी के साथ बात करते हैं तो उसमें ये हम दिखाने का प्रयास करते हैं हमारी इसको कहते हैं अस्तित्व हैसियत क्या है हमारा ऐश्वर्य क्या है हम कैसे हैं कितने में घूम रहे हैं इसको अपनी वाणी से हम व्यक्त करते हैं किन लोगों के साथ हमारा संबंध है किस देश में हम रहते हैं जितनी भी विशेषताएं होती हैं न जुड़ी हुई हमारे साथ उन सभी को हम वाणी के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं दूसरे के सामने इस कारण से व्यक्ति कहीं पर 10 मिनट बोलता है आधा घंटा बोलता है तो उससे ये पता चल जाता है कि उसकी आंतरिक स्थिति क्या है यदि वो रट के बोल रहा है तब भी पता चल जाता है कि ये कितने पानी में है बिना रटे बोलता है तो भी पता चलता है स्वाभाविक रूप में बात कर रहा है तो भी पता चलता है यानी बाणी उसके भीतर की स्थिति को दिखा देती है लेकिन परीक्षण करने वाला होना चाहिए जिसको परीक्षण नहीं करना आता है वो नहीं जान पाएगा किसकी वास्तविक कि स्थिति क्या है बोलने वाला जो बोल रहा है किस स्तर से बोल रहा है उसका स्तर कितने होते हैं तभी तो पता चलेगा ना किस स्तर पर किस प्रकार की वाणी निकलती है इन स्थितियों का जिसको पता होगा वो फिर जानेगा कि हाँ ये बोल रहा है तो इस स्तर से इसका संबंध है तो इसके लिए हमको बाहर ज्यादा नहीं जाना पड़ता है हमने स्वयं चूकी ऐसा व्यवहार कर रखा है बचपन से हम बोलते ही तो आ रहे हैं ना तो किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे बोलते हैं हम कहां-कहां किस प्रकार से बोलते हैं ये अपने को पता होता है इन्हीं के ऐसे ही दूसरा भी बोलेगा हम अपनी चीजों को दूसरे के सामने प्रकट करना चाहते हैं कोई चीज आपको विशेष चीज मिल गई है तो क्या दिन भर अच्छी चीज है वो तो क्या आप दिन भर उसको छिपा के रख लेंगे ऐसा नहीं होगा आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे कि ये चीज मुझे मिल गई है लेकिन घुमा फिरा करके कहीं न कहीं ला करके वो आप दूसरे से ही कहलवा देंगे कुछ मिला क्या आपको तब बताए हाँ और ये भी कह देंगे कि आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं मैं मुझे बताने की नहीं इच्छा थी लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूं लेकिन उसको पूछने की स्थितियां जरूर आप उत्पन्न कर देंगे तो हमारे पास जो अच्छाइया होती है जो विशेषताएं होती है उसको किसी न किसी रूप में हम प्रकट करना चाहते हैं और ऐसे जो दोष होते हैं दोषों को फिर हम छिपाना चाहते हैं। वो पूछने पर भी इधर उधर फिर करते हैं तो उससे भी पता लग जाता है कि हम बचा रहे हैं छिपा रहे हैं सामने वाले का तो पता लग जाता है सीधा सीधा उत्तर नहीं दे रहा है घुमा फिरा करके दे रहा है तो इसको ये रखना नहीं चाह रहा है तो छोटे छोटे व्यवहारों में हर जगह हम ऐसा करते रहते हैं। हर किसी का ये अपना अनुभव होता है तो सामने वाला भी यही करेगा स्वभाव सभी के बराबर ही होते हैं तो वाणी का मतलब होता है हमारे जो भी आंतरिक या परोक्ष पदार्थ हैं उनका प्रकाशन करना ही वाणी का प्रयोजन होता है अपने लिए हमने बोला करते हैं जोर जोर से तो नहीं बोलते ना अपने लिए बोलना हर समय दूसरे को सुनाने के लिए होता है अपने लिए बोलते तो हैं लेकिन मन में बोलते हैं शब्दों का उच्चारण वहां नहीं करना होता है यदि भी बिना बोले काम नहीं चलेगा अकेले भी बिना बोले नहीं रह सकते शब्दों का उच्चारण किए बिना हमारा ज्ञान आगे बढ़ता ही नहीं है ज्ञान का प्रवाह जो है नहीं चलता है इस पुस्तक को आप एक बार ऐसे केवल देखते रहो इसकी पंक्तियां ऐसे और उच्चारण नहीं करो तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें लिखा हुआ है कि नहीं कुछ बिल्कुल नहीं चलेगा आप पढ़ेंगे तभी पता लगेगा इसमें यह लिखा हुआ है नहीं तो केवल दिखता तो रहेगा पर लिखा गया है ये पता नहीं चलेगा तो ऐसे ही मन में भी यही होता है कि जब तक हम एक एक करके शब्दों को नहीं उठाते हैं तब तक अंदर जितने भी भाव भरे पड़े हैं वो आते ही नहीं सामने तो भावों को उठाने के लिए भी हमको क्या होता है वाणी का प्रयोग अंदर करना ही पड़ता है उसके बिना ज्ञान हमारा आगे नहीं चलता है। कुछ स्थितियों में जहां हमने साक्षात देखा हुआ जिन पदार्थों का अन्य रूप आदि का अनुभव किया है तो उसको तो स्मृति से उठा लेंगे उसको बोलने की अपेक्षा नहीं होती है लेकिन जहां ऐसी स्थिति नहीं हो वहां यानी सोचना पड़ता है क्या है ये स्थिति को अभी समझना हो तो समझने के लिए वाणी का अंदर भी प्रयोग करना अनिवार्य होता है यदि भी ऐसा होता है कभी अंदर किसी भी वस्तु के बारे में जो ज्ञान होता है विशेष ज्ञान वो वाणी से नहीं हुआ करता है वो ज्ञान ऐसे ही कौंदता है फूटता है जैसे है ना बारिश के काल में जैसे बिजली चमकी एकदम से तो बिजली चमकती सारी चीजें दिख जाती है ना एक साथ कि कहां पर क्या है ऐसा तो ऐसे ही वो ज्ञान प्रकट जब होता है तो पूरे के पूरे पदार्थ एक साथ दिख जाते हैं लेकिन उस पदार्थ को आप जब तक फिर से वाणी से नहीं करेंगे आवृत्ति नहीं करेंगे उसका ज्ञान आपको स्थिर नहीं रहेगा वाके फिर चला जाएगा लेकिन वाणी से आपने आवृत्ति कर ली तो वो ज्ञान फिर टिक जाएगा नहीं तो टिकेगा नहीं तो ऐसे होते कोई भी अनुभूतियां होती है इस क्षेत्र में तो उस अनुभूतियों को भी वाणी से फिर से दोहराना होता है दूसरे पदार्थों के साथ तुलना करनी पड़ती है उसकी अगर आपने तुलना कर ली है तो वो ज्ञान आपका हो गया अनिस्ट लेकिन नहीं किए तो वो ज्ञान फिर दृढ़ नहीं होता है चला जाता है यदि भी आप एक बार में समझ जाएंगे सारा ही कितना होता है किसी भी विषय पर बोलना हो आपको एक घंटे तक बोल सकते हैं और वो एक क्षण में उतना ज्ञान होता है एक क्षण में हुए ज्ञान को आप घंटे भर में प्रस्तुत कर सकते हैं इतना सारा होता है आ, किंतु जब तक आप उसकी आवृत्ति नहीं करते हैं दूसरे उदाहरण के साथ तुलना नहीं कर लेते हैं वो ज्ञान फिर व्यवहारिक नहीं बनता है तो आंतरिक ज्ञान में भी अनुभू ध्यान आदि के भी ज्ञानों में भी वाणी का प्रयोग अनिवार्य होता है वाणी के बिना आप चाहेंगे कि ज्ञान भी ज्ञान हमारा बढ़ जाए एकदम से नहीं होगा ऐसा नहीं बढ़ता इसलिए वो चार तरह की कहते हैं ना कि मध्यमा वैखरी और चार तरह की वाणी होती है परापश्चंती मध्यमा और वैखरी वैखरी वाणी तो होती जो बिखरी हुई है बाहरी जो बोल सुनाई दे रही है मध्यमा वाणी होती है जो मन मन में बोलते हैं उच्चारण करते हैं वो दूसरे को सुनाई नहीं देती है जिसको कहते हैं उपांशु बोल रहे हैं केवल ये होती है मध्यमान और एक होती है पशंती पशंती आपको अंदर लग जाता है वो क्या बोलना है बोलने से पहले कुछ तो हम करते हैं ना मन में विचार संकल्प किसी का नाम बोलना है तो नाम पहले बोल करके तो नाम नहीं बोलते हैं ना इसका नाम क्या है ये याद तो करना पड़ता है बिना याद यादगी आप नाम ने जिसका भूल जाते हैं आप नहीं उच्चारण कर सकते तो इसका मतलब होता है कि वो नाम पहले से रहता है अंदर उस नाम को उठाने के बाद फिर उस अर्थ से जोड़ते हैं कि इसका ये नाम है तो वो नाम दिखता है पहले ये है ये सामने आता है अर्थ को दिखा देता है तो ऐसा जो शब्द सामने आ जा अंदर उठता है वही क्या है पशंति वाणी है।, है।, हाँ। तो तो है और ये जो मंत्र हैं ईश्वर तो हम चलता रहता है हाँ ऐसा नहीं, नहीं।, नहीं होगा आप ऐसा कभी होगा कि देखिए जो मंत्र आपको याद नहीं है नहीं। वो बिल्कुल नहीं उठेगा जिस यद मंत्र को याद कर रखा है आपने वो तो एक बार शुरू कर दिया तो बोलते चले जाएंगे जैसे ये जग्र तो मंत्र है छे मंत्र है ये इसको आप बोलते हैं तो छे मंत्र तक तो आप बोल लेंगे उसके आगे सातवा मंत्र भी है ना आप एक दिन किसी दिन परीक्षण कर लो छे मंत्र हैं उसमें पड़े हुए उसके आगे सातवा मंत्र जहाँ वेद में है संगीता में उसको देख लो एक दिन ये मंत्र यहाँ है और अगले दिन फिर आप उच्चारण करो छह में जाके अटक जाएंगे सातवा आपसे नहीं निकलेगा कितना आपको ये पता लगता रह जाएगा कि है यहाँ सातवा मंत्र भी कोई न कोई है यहाँ लेकिन जब बोलना चाहेंगे तो नहीं बोल सकते हैं आप या फिर आप ध्यान देंगे याद किया हुआ यदि है पक्का किया हुआ है तब तो बोल देंगे तो भी आरम्भ में आपको अब मैं इसको बोल रहा हूं ये होगा छ में नहीं होगा आएगा ये आ जाता है वहां पर हाँ उसमें भी हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि पहले हम देख लेते हैं उसको देखने के बाद ही हम उच्चारण करते हैं एक ज्ञान पहले ही हो जाता है उस ज्ञान के होने के बाद अब हम उसको फिर बाहर निकालते हैं, तो वही जो ज्ञान होना है ना शब्दों का वो पश्चंती वाणी है दिख जाना अर्थ का पहले से दिख जाना और एक होता है वो जो दिख रहा है वो भी तो किसी रूप में होगा ना उसका तो मूल कोई न कोई होना चाहिए अंदर नहीं तो दिखेगा उठेगा कौन बाद में वही नहीं दिखता है यज्ञ अगर तो उच्चारण करने के बाद यह निक्रमाण्य अभी नहीं उठेगा जब तक तो वो पूरा पूरा नहीं होने वाला है तब तक नहीं दिखेगा और यज्जा जब ये निक्रमाण्य बोलना शुरू कर दिया तो यज्ञागर तो बंद हो जाएगा वो बिल्कुल नहीं दिखता है तो ना दिखने के बाद वो समाप्त तो नहीं होता है ना क्योंकि फिर आगे बोल सकते हैं उसको तो उसके लिए कहीं न कहीं तो चाहिए भी था। तो वही क्या है वो परावाणी समझिए संस्कार के रूप में पड़ी हुई है वो जो ज्ञान किसी ने किसी अपने मौलिक रूप में बैठा हुआ है चाहे पदार्थ के आश्रय से है या शब्द के आश्रय से है कहीं भी अपने मौलिक आधार में जो बैठा हुआ है अभी वही क्या है परावाणी है वो आएगी पश्चंती के रूप में हमको दिखेगा पहले कि ये है उसके बाद अब मन में बोलेंगे उसको तो वही मध्यमा हो जाएगी और बाहर के लिए सुनाने की दृष्टि से बोलेंगे तो वो वेखरी हो जाती विखर जाती है तो ये सारे के सारे क्या है नाम क्रिया ही है शब्द है सब जितनी भी होती है सारी की सारी सबके सब शब्द सब होते हैं इससे अधिक कुछ नहीं होता है तो उनका लेकिन संबंध होता है अर्थों के साथ केवल शब्द मात्र का कोई महत्व नहीं होता है तो कितनी बाणी ऊंची है या नीची है अच्छी है या बुरी है वाणी अपने आप में नहीं होती है कुछ अच्छी बुरी कुछ नहीं होती है जैसे यज्ञ में जो अग्नि है इस अग्नि को तो पवित्र मानते हैं लेकिन जो मुर्दे को जलाती है अग्नि वो अपवित्र अग्नि होती है तो वस्तुतः अग्नि में क्या अंतर है अग्नि जैसी इसकी होती है लकड़ी की वैसी उसकी भी होती है लेकिन संबंध से अच्छा और बुरा कथन होता है तो यहाँ भी वाणी का यही है वाणी का भी अर्थ के साथ संबंध होने से उसके आधार पर ही अच्छी और बुरी हो जाएगी पाप का वाणी का मतलब हो जाएगा ऐसा अर्थ जिससे पवित्रता आती है उस अर्थ को बताने वाली वाणी वो वाणी कौन सी हो जाएगी भूल भूव सह तत्सवितुर्वरण्यम अच्छा भरगो देवस्य धीम ही धियो यो न प्रचोदार्थ बोलते हैं नर्ग शब्द है उस भर्ग के लिए क्या अर्थ किया है स्वामी जी ने सब क्लेशों को भस्म करने तो हमारी जो अशुद्धि होती है अपवित्रता होती है वो क्या है अज्ञान क्लेश मन में कूड़ा करकट कुछ भी नहीं होता है बाहर का तमोगुण होता है लेकिन अशुद्धि जो मानी जाती है बुराई जो मानी जाती है वो केवल अज्ञानता की है।, जान। क्लेश जिसको कहते है, ये केवल बुराई है तो इन क्लेशों से युक्त जब तक वाणी होगी वो अपवित्र रहेगी मिथ्या ज्ञान अपने अंदर जब तक है आप चुप नहीं रहेंगे अच्छा नहीं बोल सकते आप आपको बुरा बोलना ही बोलना होगा और अच्छा बोलने के लिए अब क्या होगा कि जब तक क्लेश समाप्त जागर हो जाए तो बुरा नहीं बोल पाएंगे तो पावका वाणी का मतलब होता है विज्ञान यथार्थ तत्व ज्ञान युक्त वाणी तत्व ज्ञान से संबंधी जो भी वाणी होगी वो हर समय पवित्र करने वाली होगी यानी क्लेशों को जो भी बाणी हटा रही है दूर करने वाली है मिथ्या ज्ञान क्लेश हो गया और मिथ्या ज्ञान को सत्य ज्ञान से हटाते हैं तो सत्य ज्ञान ही क्या है पवित्र करने वाला होता है तो उस सत्य ज्ञान से संबंधित जो बाणी है ये पापका हो जाएगी हमारे लिए पवित्र करने वाली यानी हमको सत्य ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो भरगा का भी वहां पर वही अर्थ है वहां भरगा का मतलब होता है क्लेशों को भस्म करने वाली बुद्धि उसको हम धारण करें यानी सीधा उसका अर्थ है तत्व तो ज्ञान तत्व तो ज्ञान को अगर हम बुद्धि में धारण करते हैं तो उससे क्या होगा वही हमको हर जगह अच्छा व्यवहार कराएगा तत्व तो ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा सब चीजें भूल जाएंगे फिर से वहां भी भर गए मतलब विवेक वैराग कह लीजिए उसको आध्यात्मिक भाषा में यदि कहेंगे तो वो विवेक वैराग्य है बिना विवेक दोष दूर नहीं होते हैं और दोषो से दूर हम रह नहीं पाते वैरागी की स्थिति में हम दोषो से दूर रह पाते हैं विवेक होने से दोष दूर होते हैं एक बार विवेक हो जाने के बाद दोषों से आप दूर रह नहीं पाएंगे वो फिर दोबारे आ जाते हैं वापस पता तो चल जाता है हट तो जाते हैं इसलिए विवेक मात्र पर्याप्त नहीं होता है विवेक के पश्चात वैरागी होना चाहिए तो वो वैरागी की जो स्थिति है वो फिर हमको दोषों से दूर रखती है अगर वैरागी नहीं आया तो एक बार पता चल के भी फिर वही स्थिति आ जाएगी वापस आ जाते हैं तो इसलिए विवेक के बाद बहराग्य होना अनिवार्य है करना चाहिए करना पड़ता है स्तर में भेद होता है विवेक में पता चल जाएगा कि ये अच्छा है और बुरा है लेकिन वो सैद्धांतिक होता है ज्ञान मात्र होता है उसी को जब हम व्यवहारिक रूप देते हैं होता वो भी संकल्पिक है लेकिन व्यवहार से जुड़ करके जब संकल्प बनता है तो उस वस्तु के विषय में एक जो आसक्ति होती है वो खिंचाव जो होता है वो कट सा जाता है आपको किसी रूप के विषय में बहुत आकर्षण हो रहा है तो पहले आप चिंतन करेंगे सोचेंगे विचारेंगे कि ऐसा ऐसा है तो एक निश्चय हो जाएगा कि हाँ ठीक ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है इससे हमको कुछ मिलता नहीं है तो इतना विवेक तो हो गया लेकिन फिर भी बैराग्य नहीं होगा उसमें बैराग्य होने के लिए आप फिर से उसको देखते हुए भयंकर संघर्ष करेंगे कि मुझे इसको देखना ही नहीं है मुझे इसको छूना ही नहीं है मुझे इसको याद ही नहीं करना है तो जब ये करने लगेंगे संकल्प कि मुझे नहीं देखना है तो उस समय फिर बहुत सारे विकल्प वितर्क भित, उठ के आएंगे कि ये तो अच्छी चीज है इसको देखने में क्या दोष है ये तो ईश्वर ने बना रखी है इसको ईश्वर की कीर्ति है इसको देखते नहीं है इसका तो अपमान हो जाएगा तो ऐसा थोड़े करना चाहिए ऐसे तो ऐसे वितर्क उस समय उठेंगे जब आप क्रियात्मक रूप से उसको छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और जब तक क्रियात्मक रूप से सच्चे रूप में मुझे छोड़ना है नहीं होंगे तब तक ये वाला वितर्क नहीं आएगा वो बैठा ही रह जाता है वहीं पर तो ये बैराग्य दिलाता है ये वाला दूसरे वाला जब क्रियात्मक रूप से किसी चीज से अब मेरा नहीं है संबंध उससे मुझे वो उपयोग करना ही नहीं उसका हर किसी चीज से हम आत्मा की पूर्ति मानते हैं मेरी आत्मा भरती है उससे तो उसके लिए करना होगा कि अब खाली रखूंगा उसके बिना मैं भले रहूंगा जो होगा ये संकल्प करना बहुत कठिन होता है ऐसे ही लगता है जैसे कि टूट गए सूख गए हम भीतर से एक बार ऐसा लगेगा और उसको यदि आपने रख लिया संभाल करके तो अब उस विषय में वैरागी हो जाएगा फिर वो वस्तु नहीं करेगी लेकिन वो वाला अगर नहीं आपने किया है अभ्यास ऐसा तो इतना तो हो जाएगा ठीक है ये तो एक जड़ पदार्थ है रूप है और क्या है इसमें हो जाएगा इत, इत, पर इतने से काम नहीं चलता तो विवेक के बाद वैराग्य उत्पन्न जो करना होता है अब ये ज्ञान फिर अब रहेगा सामने भोग करेंगे और देखेंगे तो भी नहीं जुड़ेगा वो दूसरा वाला भाग होने के बाद बैराग्य वाला अब भले छूते हैं देखते हैं तो भी वो आकर्षित नहीं करेगा प्रेरित लेकिन अगर नहीं हुआ बैरागी वाला तो वो फिर प्रेरित करेगा बार बार आपको लगेगा ये दूर रखो हटाओ इसको बचते रहो ये सारी चीजें करनी पड़ती है तो यहाँ पर जो बताया है कि पाव का हमारी जो बाणी हो गए पाव का पवित्र करने वाली होगी वो का विवेक से संबंधित है जिसे हमारे क्लेश या दोष सारे हटते हो ऐसे पदार्थों को जनाने वाली जो बाणी है वो हमारी बाणी होनी चाहिए पवित्र करने वाली हमारा अंतकरण जिससे पवित्र होता है ऐसे अर्थों को बनाने बताने वाली जो वाणी है बताने वाला जो शब्द है वो हमारा होना चाहिए वो पावक है और वाजे भी वाजनीवती, मतलब यही वा, ये यह वैराग्य वाली है क्रिया से युक्त उत्तम क्रिया से युक्त वाणी एक तो उत्तम ज्ञान से युक्त है कलेशों को हटाने वाली होगी दूसरे उन दोषों से दूर रखने वाली है वैराग्य से संबंधित जो वाणी होगी अन्ना साधन से युक्त ज कहते हैं अन्न को यानी साधन को तो साधन संपन्न जो वाणी होगी जिसके कारण हम समर्थ हो जाते हैं कि अब मुझे कोई भय नहीं है इससे योगदर्शन का चौथा पाद हो गया तीसरा तीसरा हो गया नहीं वह उसमें आएगा एक सूत्र कि जो दूसरे प्रकार का योगी होता है स्थानीय उपनिमंत्रे अकरणम पुनर अनिष्ट प्रसंगा यानी जो प्रथम अभ्यासी होता है साधारण योगी उसको गिरने का कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि वो तो पढ़ाई हुआ होता है उसको क्या गिरना है जब धरती पर खड़े हैं तो आप गिरेंगे कहाँ से गिरेंगे तो जब छत पर जाएंगे तब ना धरती पर क्या गिरना होता है तो पहला जो अभ्यास चार प्रकार का योगी बताया उसमें तो पहले के लिए क्या कोई खतरा नहीं होता है उसको मतलब तो खतरा नहीं वो उठा ही नहीं अभी उसको हुआ ही नहीं बैराग्य दूसरा जो होता है उसको बताया गया यानी रितम्बरा प्रज्ञा जिसको हो जाती है उत्पन्न संप्रज्ञात समाधि होने के बाद अपर वैराग्य हो जाता है अपर वैराग के बाद समाधि और समाधि संप्रज्ञात के बाद रितंबरा प्रज्ञा जब होती है उस प्रज्ञा के होने के बाद अप की स्थिति आती है प्रजा होने के बाद लगने लगता है कि अब तो मैं हो गया सबसे छूट गया इस क्लेश निर्द्वंद में हो गया तो उसमें उसका अभिमान होता है कि अब मेरा क्या बिगड़ेगा कुछ नहीं होगा तो उस स्थिति में उसके व्यवहार उत्कृष्ट हो जाते हैं किसी भी पदार्थों का वो इस रूप में प्रयोग करता है कि लगता है कि हाँ इस, इसको इसमें राग नहीं है तो उस स्थिति में आकर सामने वाला व्यक्ति अब दान देना शुरू करता है उसको निमंत्रण देता है या साधनों का उपयोग मतलब उसको देना शुरू करता है लौकिक व्यक्ति सबको जो मांगता है ना उसको नहीं देता है वो जो नहीं मांगता है या मना करता है कि मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल उसको कहेगा जरूर ले लो तुम तो ऐसे तो होता है कि एक बार इसके मन में आ जाता है इतना कि अब उन चीजों को निषेध करने में समर्थ हो जाता है उसको देख करके अब लौकिक जो होते हैं स्थानीय लोग संपत्ति वाले दानेश्वर वाले अब वो उसको देना शुरू करते हैं मान सम्मान के रूप में दान के रूप में तो वहां यदि अब ये जुड़ जाता है कि ठीक है दे दो मुझे मैं तो ले लूंगा सारा अंदर से यदि इसने मान लिया कि हाँ ठीक है इसका देना तो यहां से पतन शुरू हो जाता है जिन चीजों को इसने छोड़ा है फिर से उसको अपना लेता है यानी उसी में फिर से सुख की अनुभूतियां शुरू जब कर देता है तो ये सुख की अनुभूतियां होना ही बता रहे हैं कि ये अनिष्ट है अगर इसमें फिर से लगा रह गया कि हाँ ठीक है तो कल को जाकर के उस स्थिति वापस आ जाएगी वो साधनों को तो लेगा लेकिन उससे जो सुख है आंतरिक जो तृप्ति माननी होती है उससे बचना होगा वो भावना नहीं आनी चाहिए वो यदि आ जाती है तो गिर जाएंगे फिर आप बच नहीं सकते और उसको नहीं लाए हैं तो साधन भले आ रहे हैं तो खतरा नहीं होता है तो उसको रितंबर प्रजी बोलते हैं ये रितंबर प्रजी योगी होता है इसको खतरा होता है ना गिरने का भय होता है तो उसी वैराग्य वाली जो स्थिति होती है उसको फिर कहा है और तीसरे प्रकार का उससे ऊपर जो बोला उसको का है साधन संपन्न होता है ये अतिक्रांत साधन संपन्न यानी उसको पूरा निश्चय अब हो जाता है उन स्थितियों के भी पार कर जाता है कि देने के बाद भी अब कुछ नहीं बिगड़ा मेरा मैंने उसमें सुख की अनुभूति आरंभ नहीं की तो उसी के लिए होता है कि सामने भोग पड़े हुए हैं जो सुखदेव आदि की जो कथाएं आती है ना जनक आदि का जो उदाहरण दिया जाता है शारा उस स्थिति में जा करके जब होता है तो वहां सामने भोग होने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती है तो भोग होने के बाद भी जब नहीं लगना कि ये मेरे काम की है तो इसको कहते हैं साधन संपन्न ये योगाभ्यास का या वैरागी का अध्यात्म का असली साधन ये है ये कपड़े लत्ते चोटी आदि जो हैं, ये साधन गौण है ये ऊपर के साधन है इससे रक्षा नहीं होती है पूरी होती है थोड़ी तो होती है क्योंकि लोग बता देंगे क्या कर रहे हो तुम अगर कपड़े आप नहीं बदल रखे हैं तो बाजार में कुछ भी खरीद के खा लो कोई नहीं कुछ बोलेगा इस कपड़े में नहीं खरीद सकते हर चीज तो इतना तो रहती है सुरक्षा पर ये मुख्य सुरक्षा नहीं है मुख्य सुरक्षा वो अंत, अंत, अंदर होती है उसी का नाम है साधन तो साधन संपन्न यानी जे भी उस ज्ञान से युक्त भी हमारी वाणी होनी चाहिए ये वाजनी वती ज्ञान है इसके बाद है यज्ञम वस्तु ध्या वसु धिया वसु का हो जाएगा बुद्धिपूर्वक जो निधियों को बताने वाली यानी कोई भी क्रिया है ज्ञान है पदार्थ है उत्तम से उत्तम पदार्थों को बताने वाला ज्ञान हमारे पास होना चाहिए उत्तम से उत्तम पदार्थ ईश्वर हो सकता है आत्मा है ऐसी जो चीजें होती है उत्तम चीजें होती है या कह लीजिए मूल तत्वों का ज्ञान होना अपने अपने प्रकरण में लगेगा ये निधि प्रकरण से जहां जहां जो उत्तम उत्तम जो जो चीजें होती है उसको निधि बोलते हैं खजाना जो होता है तो ऐसी बुद्धि पूर्वक उन निधियों का जान कराने वाली जो वाणी होती है वो दिया है वो वाणी आनी होनी चाहिए और यज्ञम यज्ञ कहते हैं पूजनीय उत्तम श्रेष्ठ पदार्थ है उनकी जो कामना करने वाली हो यानी एक होता है कि व्यक्ति मान लेता है कि मेरा मेरी समाधि हो गई जान भी जान हो गया विवेक वैराग्य हो गया तो अब मेरे लिए कुछ नहीं है यानी कि मैं हो गया सब कुछ अब कहीं मेरे से बढ़ के कुछ है ही नहीं तो ये क्या है अहंकार वाली स्थिति दूसरे शब्दों में कहेंगे अहम ब्रह्मा मैं सबसे महान हो गया मुझसे बढ़कर अब कुछ नहीं रहा तो ये क्या है अहंकार वाली स्थिति है अब ऐसा व्यक्ति अपने से बड़ा किसी को मान ही नहीं सकता किंतु ये अशुद्ध है भावना जीवात्मा कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उससे दूसरा बड़ा ना हो कोई जीवात्मा सबसे बड़ा कभी हो ही नहीं पाएगा इसको सारा का सारा ज्ञान कभी होता ही नहीं है पूरी की पूरी सामर्थ कभी होती ही नहीं है इसको तो इस स्थिति में कैसे कहेगा कि मुझसे बढ़कर अब कोई है ही नहीं यदि कहता है तो इसका मिथ्या ज्ञान है अहंकार है उस अहंकार के कारण फिर क्या होगा इसको मुक्ति नहीं हो पाएगी तो इसलिए कहा कि तब भी हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कभी हमको ये नहीं लगना चाहिए कि बस मेरे से आगे तो अब कुछ है ही नहीं मेरे से आगे है वही पुज्य होता है पूज्य का मतलब अपने से जो बड़ा है तो ऐसी वाणी मतलब हमारी होनी चाहिए कि हमको तब भी लगते रहेगी कोई ना कोई मेरे से बड़ा है जब हम बड़ा मानते हैं किसी को तो हम सम्मान करते हैं और बड़ा नहीं मानते हैं तो सम्मान नहीं करते तो हमारे लिए अगर कोई नहीं ये लगेगा कि हमसे कोई बड़ा है तो सम्मान नहीं है आचरण हमारा रहेगा नहीं तो हम सम्मान उल्लंघन करेंगे हर चीजों का किसी से व्यक्ति अगर नियंत्रित है ना कहीं कहीं तो भी आचरण वो ठीक करेगा सर्वथा आ, अत्याचार नहीं करेगा उस श्रृंखल नहीं होता है उस केवल उसी स्थिति में होता है जब देखता है मेरे छोटों पर तो करता है निर्बलों पर करता है लेकिन फिर भी डरता है कि वहां जाके मुझे उत्तर देना पड़ेगा तो पूरा अत्याचार वही करता है जो ये समझता है आप कहीं नहीं मेरे ऊपर कोई है तो इसके विरुद्ध है कि हमारे मन में ये लगना चाहिए कोई ना कोई बड़ा है मेरे पास यज्ज पूजनीय हमारे तो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए हमको सदा पूज्य को दिखाने वाली सबसे बड़ा जो परमेश्वर है जिसको कहेंगे उस परमेश्वर को बताने वाला हमारा ज्ञान होना चाहिए ऐसी हमारी वाणी हम उपदेश कर सकें ईश्वर के बारे में बता सके ऐसी भावना विचार शब्द हमारे पास होने चाहिए तो ये मंत्र का संकेत उद्देश्य है